ओम सहना सहना ओ सहना सहनौ भुन सह वी करवा वह तेजस्वीनाधे तमस्तु मिशाई शाति शाति शांति <coughs> कृष्णयजुर्वेदी काठकोपनषद द्वितीय अध्याय तृतीय बल्ली के त्रयोदश मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था इसमें द्वादश मंत्र से यह एक प्रसंग आरम्भ हुआ था आत्मा प्राप्ति के साधन यदि चाहिए तो वाणी से प्राप्त नहीं शब्द का विषय नहीं है मन का विषय भी, भी नहीं है न इंद्रियों का विषय है केवल अस्थि जगत का कारण रूप पहले से श्रगुण निराकार तत्व को स्वीकार करे ईश्वर को स्वीकार करे उपाधि विशिष्ट को भी स्वीकार करे और उसकी उपासना आदि में लग जाए तो आगे जाने पर अंतल शुद्ध होने पर वही निर्भर निराकार रूप प्रकट होगा साक्षात्कार होगा ऐसा कहा था अस्थिति प्रभु तरह कथम तद उपलब्ध थे द्वादश मंत्र में परमात्मा है ऐसा मानने वाले को छोड़कर बाकी को कहाँ मिलेगा पूरा आत्मा नहीं मिलने वाला क्यों आत्मा है किस रूप से है जगत का जब विलय हम करते हैं विलय का जो अंतिम कारण होगा जिसका भी हम नाश करते हैं उसका अस्तित्व का नाश नहीं होता है वो कारण में दिखाई पड़ता है घट को हम नाश कर देते हैं घट फोड़ते हैं दडादी के द्वारा किन्तु वो घट में जो अस्तित्व था घट तो नष्ट हो जाएगा अस्तित्व नष्ट ना कहा देखेगा उसके जो अवयव थे जिससे घट बना था उसमें अस्तित्व दिखाई पड़ता है इस तरह से चलते चलते चलते परम कारण परमात्मा का अस्तित्व है तो वो अस्तित्व रूप से जो स्वीकार करे पहले परमात्मा है करके उसी को मिलना है परमात्मा तो सिर्फ नहीं मिल सकता ऐसा कहा त्रयोदश मंत्र में कहा अस्तित्व उपलब्ध बह तत्व भावे परमात्मा के स्वरूप दो हैं सगुण निराकार और निर्गुण निराकार पहले सगुण निराकार को स्वीकार करें ईश्वर जिसको ईश्वर बोलते हैं गुण है आकार नहीं दिखता गुण क्या है, करने की शक्ति गुण है। और आकृति नहीं है सगुण निराकार और निर्गुण निराकार वेदांत प्रतिवाद्यम जो आत्मा शब्द से कहा जाता है वह निर्गुण निराकार है तो अस्तित्व उपलब्धव्य अस्ति इतव उपलब्ध ऐसा कहा है जगत का जब प्रबिलापन करते हैं तो अस्तित्व में ही वह प्रबिलापन होता है अपने कारण में अस्तित्व दिखता है आ, जैसे सर्पो अस्ति बोलते थे पहले सर्प की विवृत्ति जब होगी तो रज्जु में अस्तित्व दिखेगा तो इसी प्रकार जगत का कारण रूप से परमात्मा है इसी प्रकार उपलब्ध करना चाहिए शगुण ग्रह अस्तित्व रूप से और निर्गुण निराकार को तत्व तो रूप से वास्तविक रूप से साक्षात्कार करना चाहिए तत्व तो, तो भाव स्वरूप प्राप्त तो ये दोनों का करना चाहिए पहले सगुण निराकार के स्वीकार करें तो साक्षात्कार होगा निर्गुण निराकार का अस्तित्व उपलब्ध से तत्व तो भाव प्रसिद्ध जिस तत्व को पहले आपने अस्ति करके स्वीकार किया था मान लिया था माने ईश्वर है परमात्मा है करके स्वीकार किया था उसी का तत्व माने स्वरूप साक्षात्कार होता है आगे जाके निर्गुण में पहुंचेगा पहले सगुण का सहारा लेंगे तो आगे जाके निर्गुण में पहुंच जाएगा निर्गंधराकार तत्व में पहुंचेगा ये उपाय है बताया इसी के बाद से चलना था तो असतवादी पक्ष कहते हैं जगत का कारण ईश्वर नहीं है शून्य से जगत की उत्पत्ति होती है ऐसा ऐसे लोग हैं अभाव से उत्पन्न होता है कोई अस्थि नहीं अभाव निष्ठ होता है जगत का बिलापन करते हैं तो अभाव में जाकर के परेशान हो जाता है अंतिम कारण अभाव है ऐसा मानते हैं किन्तु उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि कार्य का बिलापन सत्य में होता है असत में नहीं होता ये बात से मत तस्मात अपि पक्षम आसुरम जो असतवादी पक्ष है जगत कारण परमात्मा ने यह आत्मा ने यह कहने वाला है, आशुर मत है इसको परित्याग करके अस्थि एवं आत्मा उपलब्ध आत्मा है इस रूप से प्राप्त करना चाहिए क्योंकि तर्क से सिद्ध होता है जब हम कार्य का प्रभिलापन करते हैं तो कारण का में अस्तित्व तो दिखता है परम कारण वही है इसलिए सत और सत का यह कार्य है और सत में कल्पित है कार्य में जो सदबुद्धि होती है वो कारण में कारण का धर्म दिखाई पड़ता है वो कारण का है वो परम कारण आत्मा है ईश्वर है बुद्धि उपाधि का बुद्धि आदि उपाधि वाला जब अंतकरण आदि उपाधि वाला है उसको मानना चाहिए ऐसा कहा अब निर्गुण निराकार को जानना है जब कैसा होगा यदातु तू उपाधि रहता तद उपाधि रहित बुद्धि आदि उपाधि से रही जब निर्गुण निराकार को जानना होगा अभिक्रिय जो आत्मा है कार्य तो में कारण व्यतिरिक नास्ति ऐसा समझना है कार्य जो होता है कारण तो से अतिरिक्त नहीं होता विचार दृष्टि से देखने पर जिसको कुंडल बोलते हैं उसका कारण सुवर्ण है सुवर्ण से अतिरिक्त तो कुंडल नहीं होता जिसको कड़ा कहते हैं घट बोलते हैं वो मृतिका से अतिरिक्त तो नहीं होता कार्य जो होता है कारण से अतिरिक्त नहीं होता तो ये जगत कार्य आत्मा का कार्य है आत्मा में कल्पना है तो वो आत्मा से अतिरिक्त नहीं है ऐसा देखना है ये कहा, आत्मा जो आत्मा है, कारण जो है कारण कार्य होता होता है कारण से तो नहीं कार्य केवल नाम मात्र प्राप्त करता है कहा बाचारिकारो नाम सत्युते है छांदुगे में कहा, कहा जिसको आप कार्य करते हैं घट बोलते है वाणी शब्द प्रयोग मात्र होता है शब्द का आलंबन जरूर होता है घटा करके बोलते हैं किंतु वहां पर घटनाम घटना कोई चीज मिलता नहीं क्या मिले वहां मिट्टी मिलती है जिधर भी ढूंढेंगे मिट्टी मिलती है कार्य कार्य वर्ग जो विकार वर्ग है शब्द का आलम्बन मात्र करता है वस्तु नहीं होता जिसको कुंडल बोलते हैं वो कुंडल नाम मिल गया किन्तु ढूंढने पर वह कुंडल नहीं मिलेगा सोना मिलेगा मृत्यु का इत्यवह सत्य का माने कारण ही सत्य है ऐसा कहा तब को लेना हो तो क्या होगा तस्य जो निरुपाधिकलिंग आत्मा है जगत को सृष्टि करने वाला नहीं उसके द्वारा लक्षित होने वाला निरुपाधिक उपाधि आत्मा जो अलिंग होता है उसके लिए कोई चिन्ह नहीं उसका कोई धर्म नहीं है निर्धर्मक होता है वो अलिंग से सदादि प्रत्यय विषय तो जिसको सत्य छे भी नहीं कहा जाता है असत से भी नहीं कहा जाता है सदस्य रूप से भी नहीं कहा जाता है ऐसा है। है, है, आत्मा ना ऐसे आत्मा का तत्व भाव भगवती फिर तत्व मानी स्वरूप की सिद्धि होगी पहले स्वगुण के आलम्बन करके चलेंगे तो निर्गुण की सिद्धि होगी आगे जा करके निर्गुण में पहुंच जाएंगे कहा तेरह रूपेड़ा आत्मा उपलब्ध उस रूप से आत्मा को उपलब्ध करना चाहिए पहले सगुण का सहारा लेना चाहिए और आगे जाके निर्गुण निराकार में को उसी में आत्मा की उपलब्धि उस रूप में करना चाहिए ऐसा कहा तथापि उ दोनों में से सगुण निराकार और निर्गुण निराकार दो आत्म तो आत्मा की चर्चा है तथापि उभयोग दोनों में दोनों में से शोपाधिक निरुपाधिक उभयो का अर्थ मंत्र में उभयो है उसका अर्थ है, है, है और निराकार तो उपाधि विशिष्ट है जो जगत की सृष्टि स्थिति ला करने वाला तत्व है और निर्गुण निराकार उपाधि रहता है ये दोनों में सोपाधिक दोनों में अस्तित्व तत्व भाव शोपाधिक में अस्तित्व बुद्धि और निरुपाधिक में तत्व भाव मान्य स्वरूप साक्षात्कार ऐसा जो होता है उनमें भी ऐसा होता है निर्धारण अर्थात है निर्धारण के लिए है उभयोग पूर्वम अस्ति उपलब्ध से आत्मना सत्कार्य उपाधि अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्ध्य उपलब्ध से पहले जिस आत्मा को आपने अस्ति रूप से उपलब्ध किया था है जगत का कारण रूप से है करके स्वीकार किया था ईश्वर तो रूप से स्वीकार किया था पूर्वम माने पहले अस्ति इतने में उपलब्ध है अस्ति है इस रूप से उपलब्ध जो आत्मा है वो आत्मा का ही कार्य सदकार्य उपाधि कार्य में जो सद्बुद्धि हो रही है घटासन पटासन मठासन ऐसा बोलते हैं है पट है, है मठ है ऐसा बोलते हैं सदबुद्धि वो कारण का है जो रजू में भाँसने वाला सर्प में जो सर्पो अस्थि बोलते हैं वो अस्थि सर्प का नहीं है किसका है रज्जू का है रज्जू का, का धर्म दिखाई दे रहा है ऐसे ही सत्कार्य उपाधि वाला जो है उपाधि अस्तित्व प्रत्यय ना सत्कार्य जो उपाधि है उसके द्वारा किया गया जो अस्तित्व प्रत्यय है हाय करके उपलब्ध ऐसे मानना चाहिए उसको मान सगुण निराकार को इस तरह से जानना चाहिए पश्चात जब सगुण निराकार में दृष्टि स्थिर हो गई परमात्मा हाय ये निश्चय करके बैठ गया जब व्यक्ति जगत के कारण रूप से परमात्मा को स्वीकार कर लिया तो उसके बाद पश्चात प्रत्यक्ष रूप फिर कोई उपाधि नहीं जिसमें ऐसे जो निर्वण निराकार तत्व तो है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा पश्चात प्रत्यस्त में तो सर्वोपाधि रूप जिसमें कोई भी उपाधि नहीं है उपाधि रहित आत्मना ऐसे आत्मा का तत्व भाव तो तत्व स्वरूप उसका स्वरूप साक्षात्कार होता है जिसको में कहा था अन्य कहा था विदित अविदिताभ्याम अन्यो विदित होता है कार्य अविदित होता है कारण कार्य कारण भाव से रहित पहले वाला तो कारण से सिद्ध किया मैंने स्वपाधिक आत्मा जगत के कारण रूप से सिद्ध किया उसको पहले स्वीकार करें उसके बाद विदित और अविदित दोनों से अतिरिक्त है कार्य कारण भाव से अतिरिक्त जो तो कार्य कोटि में भी नहीं आता कारण कोटि में भी नहीं आता ऐसा जो आत्मा है अन्य अद्वय स्वभाव वो अद्वैत स्वभाव है उसका स्वभाव अद्वैत है अद्वैय दूसरा नहीं अकेला है अद्वैत स्वभाव नियति नियति ऐसी स्तृति है उसके जब निरूपण करना हो निरूपाधिक आत्मा का निरूपण समय में उपाधि को हटा करके बोलते हैं ना इति न इति ये नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसा करके बोलते हैं जितने भी विषय है सबको निषेध करने के लिए दो बार विपसा में नकार होता है ना इति न इति ये नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसा करके ऐसा जो आत्मा होता है माने निरुपाधिक आत्मा के वर्ण निषेध इतर व्यावृत रूप से किया जाता है ये नहीं ये नहीं ऐसा पहचान कराया जाता है और स्वपाधिक आत्मा का वर्णन विधिमुख से होता है उपाधि विशिष्ट आत्मा जगत का कारण रूप से विधिमुख से उसका निरूपण होता है निरुपाधिक जो वेदांत तो प्रतिपात आत्मा है वो निरुपाधिक होता है वो नीति नेति के द्वारा न ना इति नीति ना ऐसा जितने भी तो विशेष हैं उसका निषेध कर देना जो निषेध करने के बाद में जो तत्व बचेगा वो अपना स्वरूप होता है आत्मा होता है और अस्थूलम अनुर्षम ऐसा को ये भी एक मंत्र है वो स्वरूप नहीं और भी नहीं छोटा भी नहीं वो हर्षो भी नहीं दीर्घ भी नहीं ऐसा ऐसा माने, लंबा भी नहीं छोटा भी नहीं ऐसा इत्यादि रूप से जब माने इतर व्यावृत्ति करके ऐसा है कहते ना, ना, ना ऐसा है ना ऐसा है ना ऐसा ऐसा करके उसका निरूपण होता है मानी निषेध मुख से उसका निरूपण इतर का निषेध के द्वारा परिचय कराया जाता है क्योंकि व्यक्ति का परिचय दो तरह से होता है ये अमूक व्यक्ति है नाम देकर के बोल सकते हैं ये देवदत्त नाम का व्यक्ति है ये विधि तो मुख से इसका पहचान होगा व्यक्ति का पहचान और एक होता है या जितने बैठे हैं सबका निषेध कर वो देवदत्त नहीं वो देवदत्त नहीं वो देवदत्त है सारे का निषेध करने के बाद जो एक बचेगा स्वतः समाज समझ आ जाएगा ये देवदत्त है और बोलना नहीं पड़ेगा निषेध मुख से परिचय होता है इतर व्यावृत्ति रूप से तो यहां भी वही प्रक्रिया है ये कहा जब स्वपाधिक आत्मा के निरूपण पहले उसको स्वीकार करना पड़ेगा परमात्मा हाय करके जगत के कारण उसे माना जाए तो स्वपाधिक आत्मा है उसके तो विधिमुख से निरूपण होता है मानी ईश्वर का निरूपण विधिमुख से और ईश्वर के द्वारा लक्षित जो होता है निरुपाधिक आत्मा उसके निषेध मुख से निरूपण किया जाता है इतर व्यावृत रूप से किया जाता है अस्तूल अनु अहर्ष इत्यादि स्थिति है कहा और भी कहा कैत्र अनात्म अदृश्य अनाथ में अनिरुक्ते अनिलय ने ऐसा ऐसा कहा है अदृश्य है माने इंद्रियों का विषय नहीं होता दृश्य नहीं है अदृश्य है वो आत्मा अनाथ में अहमता ममता शून्य है किसी में असंग है वो अनिरुक्ते निरूपण नहीं हो पाता वाणी आदि के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता ऐसा है वो अनिलय ने उसका कोई रहने का स्थान आदि कुछ भी नहीं अपने आप में प्रतिष्ठित है दूसरे किसी में आश्रित नहीं है वो ऐसे आत्मा का निर्पण होता है निरुपाधिक आत्मा का निर्पण इस तरह से होता है इत्यादि श्रुति इत्यादि निर्दिष्ट प्रसीदति इत्यादि श्रुति के द्वारा निर्दिष्ट जो आत्मा है निर्गुण निराकार आत्मा प्रसिद्धि माने अभिमुखी भगति वो प्रकट हो जाता है साक्षात्कार हो जाता है मान उस भाव में व्यक्ति पहुंच जाता है श्रगुण सा निराकार को स्वीकार करके पहले चला हो तो आगे जाकर के दुर्गुण निराकार में पहुंच जाता है मैं सच्ची का आत्मा हूं इस भाव में पहुंच जाता है अभिमुखी आत्मा प्रकाश नस्थित उपलब्ध होता है अपने प्रकाश करने के लिए वो आत्मा अपने स्वरूप को दिखाने के लिए मान जानकारी के लिए, देने के लिए पूर्वम अस्थि हितुपलब्धता पहले जिसको अस्थि रूप से स्वीकार किया था जिस आत्मा को माने निराकार रूप से स्वीकार किया था वही आगे निर्गुण निराकार रूप में प्रसिद्ध अभिमुख हो जाता है सामने हो जाता है माने अंतकर में साधक के बुद्धि में हो जाता है अंतकर्म वैसा नहीं कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो ऐसा हो जाए आकार नहीं आत्मा का बुद्धि में ऐसे स्फूरित हो जाता है आगे जाकर वही आत्मा एक कहा ठीक देखिए ठीक है हम कह रहे हैं निपाधिक्ञान केवल आत्माधिक उपास्य होता है और निरुपाधिक आत्मा ज्ञ होता है जानने योग्य होता है शोपाधिक से आत्मा ज्ञान मुक्ति असंभव सोपाधिक आत्मा मान सगुण निराकार परमात्मा है उसकी जो उपासना से मुक्ति असंभव उसके जानने से मुक्ति नहीं हो पाती है सगुणोपासक जो होते हैं मुक्ति नहीं ले पाते हैं क्रम मुक्ति की संभावना है किंतु सब्जो मुक्ति नहीं होगी एक मुक्ति असंभवात मुक्ति, असंभवा, मुक्ति असंभव है सोपाधिक आत्मा के ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है किंतु निरुपाधिक के लिए जाने का सहारा है वो निरुपाधि में सहारा है सोपाधिक से आत्मनोज्ञानात मुक्ति असंभवात निरुपाधिक का ज्ञान आय प्रयत्त हो निरुपाधिक के ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए खाली शोपाधिक पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि मुक्ति चाहिए जिसको संसार जीवन आदि चक्कर से छूटना हो तो उसके लिए निरुपाधिक प्राप्ति के लिए भी जानकारी के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए माने सोपाधिक की तो उपासना होती है निरुपाधिका जानकारी होती ज्ञान होता है इसलिए निरुपाधिक में पहुंचना को चाहता हो उसको इसके लिए उसके ज्ञान के लिए जानने के लिए प्रयत्न कर ले कैसे जानना सोपाधिक के माध्यम से चलेंगे जब ईश्वर की हम उपासना करेंगे वही ईश्वर की उपासना के द्वारा अंधकार शुद्ध होगा तो निरपाधिक आत्मा स्पूरित होने लग जाएगा अपने आप में सचिदान आत्मा हो अपने आप बुद्धि में स्फूरित होता है वही उसकी उपलब्धि है कहातु इत्यादि कहा था इसलिए कहा यू तदरित तो अभिक्रिय आत्मा भाष्य में कहा जाओ तद्रहित का अर्थ उपाधि रहित जो आत्मा है अभिक्रिय आत्मा है वो कार्य जो होगा कारण से अतिरिक्त नहीं होता स्वपादिक भी निर से अतिरिक्त नहीं है जैसे बर्फ और जल जो बोला जाता है वो जल ही एक उपाधि विशिष्ट अवस्था में बर्फ नाम लेकर के बैठा हुआ है जल है वो उपाधि क्या है वहां शीतला ठंडी पर के कारण जल बर्फ रूप में दिख रहा है आये वो जल है वही सही निरुपाधिक और सौपाधिक में भेद नहीं होता जो निरुपादिक है जो निरुपाधिक है वही सौपाधिक रूप में दिखाई दे रहा है उपादि के कारण उपादि रही हो तो निरुपाधिक माया ईश्वर जिसको बोलते है माया उपाधि है जिसके कारण से जगत की सृष्टि स्थिति आदि करने की शक्ति है माया है उपाधि वाला है और निरुपाधिक उपाधि रहित है जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है कहा है है। ये कह रहे हैं ये तू करके भाषा में कहा तद रहता मैं उपाधि रहता अभिक्रिया आत्मा जो क्रिया रहित कोई क्रिया नहीं सृष्टि क्रिया स्थिति क्रिया लय क्रिया कोई क्रिया नहीं होती जिसमें ऐसे आत्मा है और कार्यम कार्य कारण नास्ती और कार्य जो होगा कारण से अतिरिक्त नहीं है दुरुपाधिकाधिक कारण बन जाता है वाचारोना विकारो नाम सत्य शाम कहा है जिस जिसको विकार कार्य वर्ग होता है केवल शब्दा आलम्बन होता है किन्तु वस्तु नहीं मिलता कारण सत्य होता है वह यह स्थिति है निरुपाधिक जो आत्मा है अलिंग है कोई पहचान का नहीं, नहीं मुश्किल अलिंग कहते हैं सदसर आदि प्रत्येक अभिषय विषयत्वित कहा सदअसर आदि ज्ञान का विषय का वर्जित है विषय नहीं बनता ऐसा आत्मा है तत्व तो भाव बहती उसके बाद उसके साक्षात्कार होता है ये कहा था ठीक है पहले हमारे अंतकरण को को बुद्धि आत्मा में स्थिर कर देना चाहिए क्योंकि तो एकाएक निरुपाधिक में पहुंचना संभव नहीं है अभ्यक्ता ही गतिर दुखम देहादीर अवाप्यते गीता के द्वारा सत्यांग कहा है अभ्यक्त गति उस निरुपाधिक आत्मा में जाना देहाभिमान जब तक होगा देह देहाद भी देहाभिमानी न देहाभिमानियों देहा को मुश्किल हो जाता है देहाभिमान नष्ट होने पर ही जाना, पहुंच रहा है इसलिए पहले ईश्वर की उपासना करनी चाहिए कहा स्वपाधि के प्रथम स्थिरी भूत ऐसे स्वपाधिक आत्मा माने ईश्वर उसमें स्थिर भूत हो गया ईश्वर है दृढ़ होकर के बैठा हुआ है ईश्वरों अस्थिर ऐसा दृढ़ प्रत्यय करके बैठा हुआ है क्यों जगत का जो प्रविलापन प्रक्रिया है तो प्रलापन करते हैं तो कारण में अस्तित्व तो बुद्धि कारण में है तो सबका कारण ईश्वर है सदैव सौमेद्रे आशी शाम सबका कारण रूप से ईश्वर की सिद्धि हो जाती है उसको स्थिर हो गई बुद्धि ईश्वर है इस आस्तिक बन चुका है ये कहते हैं सोपाधिकथम जो सोपाधिकमात्मा है उसमें पहले प्रथमम माने पहले स्थिर जो साधक स्थिर हो गया स्थिर हो गया ईश्वर है निर्णय करके बैठा हुआ है तद्वारेण उसी ईश्वर के माध्यम से माना स्वपाधिक के माध्यम से ही लक्ष्य पदार्थो अवगमे वो लक्षित होता है निरुपाधिक स्वपाधिक तो वाच्य बनेगा और लक्षित हो, लक्ष्य होगा निरुपाधिक लक्ष्य पदार्थ अवगमे लक्ष्य पदार्थ निरुपाधिक होता है उसके जानने पर अगमे सती जानने पर क्रमेण वाक्यार्थ अवगति तत्व आदि महावाक्य के अवगति ज्ञान तब हो जाएगा क्योंकि तत्वसी में तत्पद का जो बाच्यार्थ होता है ईश्वर होता है लक्ष्यार्थ होता है निर्गुण निराकार होता है और त्वम पद का जो तत्व में महावाक्य बोलते हैं छांदो का, काम का वाच्यार्थ जीव जिसको बोलते हैं प्रमाता जिसको बोलते हैं माने अंतकरण विशिष्ट उपाधि विशिष्ट वो त्वम पद का बाच्यार्थ होता है और लक्ष्यार्थ होगा शुद्ध चेतन तो शुद्ध चेतन में तभी जा पाएगा पहले वाक्यार्थ में पहुंचे बाच्य अर्थ में जाए तो में जा पाएगा दोनों उपाधि को हटाएंगे कोई लक्ष्यार्थ बन जाएगा दोनों उपाधि विशिष्ट अवस्था में जीव ईश्वर आदि भेद बन जाएगा। और उपाधि हटाएंगे तो निर्ग निराकार परमात्मा हो जाएगा एक कहा स्वपाधि प्रथम स्थिर भूत जो स्थिर हो गया जो साधक शोपाधिक में ईश्वर है ऐसा तद द्वारे न उपाधिक आत्मा के द्वारा ही लक्ष्य पदार्थ हो गए लक्ष्य पदार्थ निरुपाधिक होता है उसकी जानकारी होने पर क्रम से तो क्या होगा तो तत्त्वमशी तत्व महावाक्य जिसको बोलते हैं तुम वही हो तुम यह हड्डी मांग सके पुतला नहीं हो तुम, तुम सचिदान और आत्मा हो कहने वाले ऐसे वाक्य है उस महावाक्य के अर्थ का ज्ञान हो जाएगा निरुपाधिक संभावित संभावना है पहले संभावना नहीं है जब तक शोपाधिक में बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक कुछ का लक्ष्यार्थ में जाना संभव नहीं है क्यों लक्ष्यार्थ जानने के लिए पहले भाष्यार्थ जानना जरूरी है कहा था वो दोनों में क्रम बता रहे थे शोपाधिक निरुपाधिक अस्तित्व तत्व भाव अधिक में तो अस्तित्व बुद्धि है और निरुपाधिक तत्व भाव ने साक्षात कहा था सद उपलब्ध मानम कार्यम उपाधि रेश कार्य उपाधि जो भाष्य में है उसके बहुबरी समाज दिखा रहे सत मान उपलब्ध मानम कार्यम उपाधि जिसके उपलब्धि होती है कार्य की उपलब्धि जिसकी होती है जैसे घट कार्य है उपलब्धि होती किसकी उपलब्धि है तो मिट्टी की है मिट्टी का बनता है उसी प्रकार सद कार्यम सत का कार्य जगत है सत मान उपलब्ध उपलब्धि होती है होता है कार्य उपाधि जिसके कार्य रूप उपाधि उपलब्ध होता है कारणत्व तो से जिसका कारण यो अस्तित्व प्रत्यय जो अस्तित्व प्रत्यय है कारण में अस्तित्व तो जाता है, वो होता है कारण कारण अस्थि पर आत्मा उपलब्ध है परमात्मा है ऐसा जो स्वीकार करके बैठा है उसी को निर्गुण निराकार साक्षात्कार होगा इस योजना करना एक अब ब्रह्म भाव की उपलब्धि कब होगी ये प्रश्न उठता है तो कहते हैं जिस समय में आपके में अंत कर विष्णु की इच्छाएं हैं वो समाप्त तो हो जाए उसी अवस्था में ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी जितने भी इच्छाएं हैं सारे इच्छाओं को तीन इच्छाओं के अंतर्गत करके रखा है लोकेश वित्तेश पुत्रेश करके बोलते हैं तो माने या तो जन संग्रह करने की इच्छा है या धन संग्रह करने की, की इच्छा है या तत्त लोक प्राप्ति की इच्छा है यही तो इच्छा तीन इच्छा में सारी इच्छाएं समाप्त समावेश हो जाती है इसलिए तीन इच्छाएं बोलते हैं मैंने इच्छा तो कहते ये मंत्र आने वाला है जिस समय में आपके अंतकरण में जितने भी इच्छाएं बनी हुई है वो इच्छाएं समाप्त तो हो जाए उसी समय में आप अमर रूप में अपने को पाएंगे यही कहना चाहते हैं आगे मंत्र देना चाहते हैं मंत्र है यदा यदा सर्वे सर्वे ृत्य अथ मतुमृत ब्रह्मुते यदा जिस काल में जिस अवस्था में जब यदा जब जिस काल में हृदय हृदय स्त्रिता काम सर्वे प्रमुख जो हृदय में स्त्रित माना हृदय से लेना लक्षणा करना हृदय बुद्धि में आश्रित जो अंतकर्ण में आश्रित काम है हृदय मांसपिंड है उसके भीतर में हमारे अंतकर्म है बुद्धि है उसमें आश्रित कामना कामना इच्छा है काम शब्द कभी विषयों में प्रयोग होता है कभी इच्छाओं में प्रयोग होता है या इच्छाएं। जितने भी विषयों की इच्छा है चाहे लोकेषणा हो चाहे पुत्रषण हो चाहे वित्तीय हो तीन ही इच्छाओं में सबका का समावेश करके रखा है हृदय सता ये ये हृदय काम सर्वे काम यदा प्रमुचं जो हृदय में आश्रित माने हृदय स्थि में आश्रित अंतकर्म में आश्रित जितने भी इच्छाएं हैं ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए जितने भी इच्छाएं हैं स्वर्ग मिले ब्रह्मलोक मिले अमुक मिले पुत्र मिले धन मिले अमुक मिले इत्यादि जितने भी कामनाए बैठी हुई है हृदय में आश्रित माना हृदय स्थ बुद्धि में अंत में आश्रित जो कामा काम इच्छाएं हैं प्रमुख चंते हैं प्रकृष्ट नमुचे विशेष रूप से मुक्त तो हो जाते नष्ट हो जाते सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती जिस काल में जिस काल में सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए कोई इच्छा न रहे मन में अथा माने तला तब क्यों यदा से शुरू हुआ है तला मरते हो अमृतो भवति पहले अपने को मरने वाला समझता था शरीर के साथ एकता करके ऐसे समझता था अब अमर रूप में अपने को पाता है माने आत्म रूप में जाता है उसी काल में आत्म रूप में पहुंच जाता है अत्र ब्रह्म जीवित अवस्था अत्र माने अश्विन जीव शरीर इसी शरीर में जीवित अवस्था में ब्रह्म का अनुभव करता है हम मनुष्य अनुभव नहीं करेगा हम ब्रह्मास में अनुभव होगा ये सारी इच्छाएं समाप्त जिस काल में हो जाए उसी काल में अपने को ब्रह्म रूप से प्राप्त करता है क्योंकि इच्छा का विषय शरीर के कारण इच्छा होती है शरीर के लिए ख्याति चाहिए शरीर के लिए बैठने की जगह चाहिए शरीर के लिए धन चाहिए बहुत कुछ चाहिए जो चाहिए आत्मा के लिए कुछ नहीं चाहिए आप सुसुक्ति अवस्था में देखे आत्मा है वहां उसकी कोई जरूरत नहीं खाने पीने की जरूरत नहीं रहने की जरूरत नहीं कोई साधन की जरूरत है कुछ भी नहीं पड़ता किंतु जो भी चल रहा कब जागृत स्वप्न में सारी आवश्यकताएं हो रही है क्यों वो शरीर विशिष्ट होकर बैठा हुआ है शरीर विशिष्ट अवस्था में उसकी जरूरत उसकी जरूरत इच्छाएं होती है तो जो इच्छाएं समाप्त तो हो जाए तो शरीर से अभाव काल है वो शरीर बुद्धि से ऊपर ऊपर हो रखा है वो व्यक्ति उस अवस्था में अमर अपने अमरत्व का अनुभव करता है ये कहा इसी शरीर में मरने के बाद ने अत्र ब्रह्म समस्त कहा जीवित अवस्था में ही जिसको जीवन मुक्ति अवस्था बोलते हैं ब्रह्म भाव में रह जाता है ये कहा भाष्य देखिए एवं परमार्थ दर्शन जो परमार्थ का दर्शन करने वाला है माने परम प्रयोजन देखने वाला व्यक्ति पहले परमात्मा को अस्थि रूप से बांध लिया जिसने और आगे जाकर के साक्षात्कार कर लिया ऐसा परमार्थ दर्शियों का क्या होता है दर्शी व्यक्ति का यदा मन काल है जो परमार्थ दर्शन में पहुंच गया तो इच्छाएं समाप्त तो होगी ये तो शरीर दर्शन जब तक रहे तब तक इच्छाएं हैं शरीर के लिए बहुत कुछ आवश्यकताएं हैं एवं परमार्थ दर्शिना परमार्थ दृष्टा जो बन गया है परम प्रयोजन आत्मा है वो उसको समझ गया जो भी उसका यदा माने इसमिन काल जिस अवस्था में सर्वे काम एक भी न छूटे जितने भी काम बनाए हैं इच्छाएं समाप्त हो जाए जब सारी इच्छाएं नष्ट हो जाए यदा सर्वे काम कामितव्य से अन्य अभाव क्योंकि जब आत्म आत्मद्रष्टा बन गया आत्म भाव में पहुंच गया तो अपने से भिन्न कोई वस्तु रहा ही नहीं कामितव्य पदार्थ रहा ही नहीं जब शरीर भाव में था द्वैत भाव में था अपने से भिन्न वस्तु थे चाहता था क्योंकि चाहना वही होता है अपने से भिन्न हो और इष्ट हो उसकी चाहना होती है अपने से भिन्न भी होना चाहिए और इष्ट भी होना चाहिए तब उसकी इच्छा होती है मुझे मिल जाए ऐसी इच्छा होती है किंतु तो जब आत्माभाव में व्यक्ति पहुंच गया उससे अतिरिक्त तो कुछ रहा ही नहीं जैसे सुसुक्ति में हमें कुछ कोई जरूरत नहीं क्यों हम अकेले हो जाते हैं वहां अपने से भिन्न कोई वस्तु नहीं है न होने के कारण हमारी इच्छा भी नहीं बनती किसी विषय में इच्छा भी नहीं होती है ये जागृत स्वप्न में हम शरीर विशिष्ट हो जाते हैं इसलिए माने अन्य व्यक्ति हो जाता है वह अन्य होने के कारण अन्य की इच्छा होती है ये कहा व्यक्ति होगा आत्मदर्शी जो होगा उसका यदा मान इसमिन काले जिस अवस्था में जिस समय में सर्वे काम आ सबके सब काम काम मानी इच्छाएं जितने इच्छाएं हैं, हैं। कामितब से अन्य से अभाव क्यों सबके सब मुक्त हो जाए सर्वे कामा प्रमुख चंदे मुक्त होते रहेंगे ही नहीं अपने से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहेंगे में अपने से भिन्न वस्तु समाप्त हो गए इसलिए अपने से भिन्न ही नहीं है तो किसकी इच्छा करेगा वो जो आत्मद्रष्टा जो हो होगा उसकी किसी की इच्छा नहीं होती क्यों नहीं होती है अपने से भिन्न कुछ आए नहीं वहां जब सब बाचारो विकारोण नाम करके सब को बात करके अपने आप में पहुंचा हुआ है वहां अन्य वस्तु ही नहीं है कामई तब्य से अन्य से भाव कामई तब्य पदार्थ अन्य न होने से प्रमुचअनते सर्वे कामा प्रमुचनते सबके सब, सब इच्छाएं समाप्त तो हो जाती हैं तभी होगा जब आत्म भाव में पहुंचेगा तभी इच्छाएं समाप्त तो होगी जब शरीर भाव में रहेगा तो वस्तु की इच्छाएं होती रहेगी प्रमुचनते मान विशीर्यते शीर्ण हो जाते हैं ष्ट हो जाते हैं ये काम अश्य प्राग आश्रिता कहते हैं किसका इसका इस माने ब्रह्म द्रष्टा जो हो गया आत्मद्रष्टा का प्राग प्रतिबोधात् ज्ञान से पहले ज्ञान होने से पहले ही इच्छाएं समाप्त हो जाए प्रतिबोध होना है ज्ञान आत्मज्ञान से पहले इच्छाएं समाप्त हो जाए हृदय स्थितिता मान बुद्ध स्थित आश्रित बुद्धि में आश्रित है इच्छाएं बुद्धि में है नया एक आदि आत्मा का गुण मानते हैं कि बुद्धि में है कहा का? कामानम आश्रयो आत्मा कहते हैं ये जो काम है इच्छाएं है उसका आश्रय बुद्धि है अंतकरण है आत्मा नहीं ना आत्मा आत्मा कामों का आश्रय नहीं है अगर आत्मा काम का माने इच्छाओं का आश्रय होता तो सुसुक्ति अवस्था में भी कामना होनी चाहिए क्योंकि दुख श्रुप्ति में किसी की कामना नहीं होती है। आत्मा है वहां ये जागृत स्वप्न में बुद्धि होती है इसलिए वहां कामनाएं होती है ये बुद्धि के धर्म है इच्छाएं अंतकरण के धर्म है आत्मा के धर्म नहीं न्याय के आदि कहते हैं आत्मा का धर्म है कहते हैं आत्मा का गुण है कहते हैं ठीक नहीं कहा क्यों स्तृति बोलती है प्रा संकल्प सर्व मन एवं इत्यादि बोलती है काम बोलो संकल्प बोलो ये मन तो है मन की वृत्तियां हैं ऐसा मन की वृत्तियां हैं आत्मा के धर्म नहीं ये ये कहा इत्यादि माने भी है इसलिए आत्मा का धर्म नहीं समझना ये कामनाओं को अथवा जब सारी कामनाएं नष्ट हो जाए जिस अवस्था में तो इच्छा ही समाप्त तो हो जाए कब होगा ब्रह्म दृष्टि होने पर ही होना है वो अथवा माने तदा अथ अमृतो भवती है अथ समझ करता तदा तब मर्त्य प्राग प्रबोधात आशित ज्ञान होने से पहले अपने को मर्त्य समझता था मरने वाला समझता था अपने को पहचान नहीं था अपना पहचान के अभाव में अपने को मनुष्य रूप में मानता था तो मैं मरने वाला हूं ऐसा मानता था प्राग प्रतिबोधात् मर्त्य ज्ञान होने से पहले अपने को मर्त्य समझ रहा था जैसे अपना स्वरूप पहचान अमृतो भवती अमर उसी काल में अथा मर्त्यो अमृतो भवती जब तक अपने को नहीं समझा तब तक शरीर में चिपट रहा था इसलिए अपने को मरते समझता था मैं मरने वाला हूं ऐसा समझता था ये कहा मर्त्य प्राग प्रबोधात मरते, मरते आशीत मर्त रूप में था ज्ञान से पहले अपने अपना जानकारी के अपनी जानकारी के पहले मर्ते रूप में था मरने वाला समझता था क्यों शरीर के साथ एकता थी उसकी शरीर के साथ तादाद में होने के कारण अपने को मरने वाला समझता मरने वाला शरीर था उसका धर्म अपने में आरोप करके मान रहा था मैं मरने वाला वो समझता था प्राग प्रतिबोध ज्ञान होने से पहले वही व्यक्ति जो अपने को मरने वाला समझता था ज्ञान होने से पहले वही व्यक्ति स माने वही प्रबोध उत्तर ज्ञान के उत्तर काल में जैसा अपना पहचान हो गया मैं शरीर नहीं हड्डी मांग का पुतला में नहीं हूं मैं सचिदानंद आत्मा हूं यह बुद्धि बन गई जब ज्ञान हो गया प्रबोध उत्तर कालम अविद्या काम क्रम लक्षण से मृत्यु हो यह मृत्यु मान क्या अविद्या काम कर्म इसी को यहां वेदांत में बार बार मृत्यु शब्द का अर्थ बोलते हैं अविद्या अज्ञान है अपना अज्ञान है अपने अज्ञान होने से शरीर के साथ एकता हो जाती है और शरीर के साथ एकता होने पर उसके लिए अनुकूल विषयों की इच्छा होगी और इच्छा होने पर अनुकूल कर्म करेगा अविद्या काम कर्म को ही मृत्यु शब्द से कहा जाता है अज्ञान अज्ञान जन्य कामनाएं इच्छाएं और इच्छा जन्य कर्म इसी का नाम मृत्यु है यही कहा प्रबोध उत्तर कालम जैसे प्रबोध हो गया आत्मा का अपने पहचान जब हो जाता है व्यक्ति का तो उसके ठीक उत्तर काल ठीक दूसरे क्षण में ही अविद्या काम कर्म लक्षण जोर विनाशात जिसका स्वरूप है अविद्या काम कर्म मृत्यु का स्वरूप यही है मृत्यु इसी को कहते हैं अज्ञान है अज्ञान होने से इच्छाएं होगी इच्छा होने से कर्म होगा इसका नाश हो जाता है ठीक जैसा ज्ञान हुआ वैसे उत्तर काल में नष्ट हो गए नष्ट होने से अमृतो भवती अपने अमर हो जाता है माने Be... मारक समाप्त तो हो गया मृत्यु समाप्त तो होने से अमृतोभवती अमर हो जाता है व्यक्ति अमर भाव में पहुंचता अमर तो था ही किन्तु तो शरीर के साथ एकता करके मर्त्य समझता था और शरीर के साथ अलग कर दिया अपने तादाद हटा दिया अमर हो जाता है अमर मानता है और क्योंकि गमन का जो प्रयोजक था ले जाने वाला जो मृत्यु विनाश हो गया अन्य शरीरों में जो गमन होना था एक शरीर के बाद दूसरा शरीर उसके जो चल जाने के प्रयोजक था मृत्यु अविद्या काम कर भी थे अविद्या के कारण इच्छा इच्छा से कर्म, कर्म से आगे शरीर ये होना था उसका मृत्यु ही होने से गमना अनुपत्य वो तो जाना ही नहीं कहीं क्योंकि ले जाने वाले यही थे अविद्या काम कर्म मृत्यु अज्ञान होने से इच्छा इच्छा से कर्म कर्म से आगे शरीर ऐसा होना था और ले जाने का प्रयोजन कोई मिले ही नहीं अविद्या काम कर्म समाप्त तो हो गए ऐसा होने से गमना अनुपत्य अब आना जाना बनता नहीं किसी अन्य शरीर में जाना संभव नहीं है इसलिए अत्र मान यही वह इसी शरीर में रहते रहते ही कहीं जाना नहीं उसको ज्ञानी को प्रदीप निर्वाण दृष्टांत दिया जैसे दीपक बुझता है तो कहा जाता है किस लोक में जाएगा दीपक यही समाप्त हो, हो जाता है कहीं प्रदीप माने प्रकाश है प्रकाश का नाश नहीं होता तो अपने स्वरूप पे स्थित हो जाता है ठीक है इस प्रकार प्रदीप निर्वाण वर्व बंधन उप समाप्त उसके पास कोई बंधन नाम की चीज नहीं रहा अविद्या काम कर मुंधन का समाप्त होने से वो व्यक्ति का अत्र ब्रह्मष्म इसी में ब्रह्म भाव के अनुभव करता है वो अहम ब्रह्मास्म इस भाव का अनुभव करेगा जो ज्ञान होने से पहले अहम मनुष्य ऐसा अनुभव करता था ज्ञान के ठीक उत्तर काल में ऐसा समझता है अहम ब्रह्माष्ट मैं ब्रह्म हूं मैं हड्डी से का पुतला नहीं हूं ऐसा अनुभव करता है अत्र ब्रह्मस्ति में ब्रह्मी ब्रह्म रूप हो जाता है पहले मनुष्य रूप में था ज्ञान के पूर्व काल में किन्तु ज्ञान होते ही नहीं ऐसा हूं ऐसा समझ जाता है ऐसी स्थिति हो जाती है एक आ ठीक है देखिए प्रवृत्त फल कर्म उपस्थापित शरीर स्थिति निमित्ता निमित्त अन्नपादो प्रवृत्ति कारण इच्छा व्यतिरिक्ता सर्वे काम कद का मंत्र में जो कहा था यदा सर्वे प्रमुचंते ये काम य से हृदय सारे काम जब सारी इच्छाएं कहा कुछ इच्छाएं तो जब तक जीवन मुक्ति अवस्था में है कैबल्य विदेह मुक्ति काल में तो कामनाएं समाप्त हो जाएगी किन्तु जीवन मुक्ति अवस्था में जब तक रहेगा तो कुछ इच्छाएं होगी भिक्षाटन जैसे पहले करता था भिक्षा करने, करने, करने की इच्छा होगी जाएगा भिक्षा करने जाएगा गंगा स्नान करने की इच्छा होगी गंगा स्नान करेगा मंदिर में जाने की इच्छा होगी मंदिर में जाएगा जैसे पहले कर्म करता था क्योंकि इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं होती है प्रवृति के कारण इच्छा है कोई कोई भी प्रवृत्ति होना हो प्रवृत्ति के पहले कोई इच्छा होगी इच्छा से प्रवृत्ति होती है तो सर्वे काम सभी काम नष्ट हो जाए तो कैसे जीवन चले उसके कहते हैं अब यहाँ टीकाकार उसको थोड़ा सा सुलझा के बोलते हैं सर्वे काम का प्रवृत्त फल कर्म उपस्थापित शरीर स्थिति अन्नबा हो देखो प्रारंभ कर्म का फल है प्रवृत्त फल कर्म प्रवृत्त हो गया फल जिस कर्म का प्रारंभ कर्म तैयार हो गया फल फल दे रहा है प्रारंभ कर्म थोड़ा हुआ बाण जैसा है प्रवृत्त फल कर्म जो उपस्थापित शरीर स्थिति प्रारंभ कर्म के द्वारा उपस्थापित हुआ जो शरीर है की इच्छा तो होगी ना सामान्य इच्छा उसकी भूख उसको भी लगेगी अभी जीवन मुक्ति अवस्था में ज्ञानी है आत्मविपता है किंतु जीवन मुक्ति अवस्था में है उसको भूख भी लगे प्यास भी लगे अन्नपान भोजन लेने की इच्छा होगी जल पीने की इच्छा होगी अच्छा अन्नपान प्रवृत्ति कारण इच्छा, अन्नपान आदि में जो प्रवृत्ति के कारण इच्छा है भोजन करने की प्रवृत्ति होगी उसके लिए इच्छा कारण है जल पीने के लिए भी प्रवृत्ति के लिए इच्छा कारण है उस इच्छा से व्यतिरिक्त इतनी इच्छा तो रहेगी प्रारब्ध कर्म के फल स्वरूप जो शरीर मिला हुआ है इसके रक्षा संबंधी जितनी इच्छा होगी वो इच्छा से अतिरिक्त इच्छा को है, सर्वे कामा से ले थी थी। जीवन मुक्ति अवस्था की बात है ये कैवल्य अवस्था में तो ये इच्छाएं सब समाप्त हो जाएगी सर्वे काम कहते हैं कैसे कैसे कैसे कामनाएं होती करे लोके देखो काम में न ज्योतिषो आदिना स्वर्गम प्राप्त ऐसा मानता है काम कर्म करूंगा जो कर्म होते हैं ना नित्य कर्मा, नैमित्तिक कर्मा, काम्य कर्मा कर्म। और निशिध कर्म करेगी चार प्रकार के कर्मों की चर्चा होती है नित्य कर्म अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म है करना ये उसको नित्य कर्म है और नैमित्तिक कर्मा किसी निमित्त बन जाता है तो हम कर्म करते हैं जैसे अमावस्या आ गए घर में हवन करना पूर्णिमासी आ गए हवन करना ये नैवित कर्म में आते हैं निमित्त से होने वाला कर्म जैसे नया अन्ना आ गया हवन करना नैवित नित्य कर्म नैवित कर्म एक काम्य कर्म होता है जैसे स्वर्ग काम हो कामता आदि वाक्य है वो काम आते हैं कैसे स्वर्ग चाहने वाला याग करें अगर आपकी स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो याग करने की आवश्यकता नहीं आपको नित्य कर्म नैवित कर्म करना ही पड़ेगा आपको ना करने पर पाप लगेगा किंतु स्वर्ग की कामना आपको नहीं है इच्छा नहीं है तो एजन करने की कोई काम्य कर्म करने की जरूरत नहीं आपको स्वर्ग की इच्छा है ज्योतिषमादि या करो आप नहीं तो जरूरत नहीं उसमें प्रायश्चित नहीं हो पाप नहीं लगेगा आपको तो ये काम्य कर्म दिखाते हैं काम में ना ना, ज्योतिषमादि काम्य कर्म होता है स्वर्गम प्राप्त हम आमी, ऐसे काम इच्छा है स्वर्ग प्राप्त करूंगा काम्य कर्म करूंगा ज्योतिषोमादि यज्ञ करूंगा उसके द्वारा मुझे स्वर्ग मिलेगा स्वर्गूंगा ये इच्छा ऐसे सर्वे काम ये काम ऐसी काम है इच्छा है और त्रिपुरिया आराधने न जन्म बसी कर श्यामी त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करके त्रिपुर त्रिपुरा सुंदरी देवी है उसकी आराधना करके सबको मैं अपने बस में करूंगा, करूंगा पुत्रेशण में आ जाएंगे सबको मैं अपने अधीन करूंगा ऐसी है माने लोकेशणा पहले वाली हो गई सारी इच्छाओं में तीन इच्छाएं दिखाएंगे विशेषकर लोकेशणा बित्तना पुत्रेशण तो ये सारी इच्छाएं क्या है एक तो काम में है ज्योतिष करके मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा ऐसी इच्छा बनी हुई है इच्छा बनेगी कर्म में लग जाएंगे आप दूसरा त्रिपुरी आराधना त्रिपुरी आराधना जन्म बसी करमी त्रिपुरा सुंदरी देवी की आराधना करके ऐसा करूंगा सारे जनों को अपने अधीन करूंगा ऐसी एक करूंगा। है काम्य कर्म है इत्या सब इस प्रकार की इच्छाएं हैं इत्तेवा इत्ते इत आदय इस प्रकार की इच्छाएं सारी इच्छाएं आपकी स्वर्ग आदिशु अपनी हमें प्रतिष्ठान और दूसरी बात स्वर्ग आदि शरीर में भी मई रहूंगा क्यों मैं खाली कर्म करूंगा दूसरा फल भोगेगा अच्छा नहीं होगा तो इस शरीर में बैठ करके कर्म करूंगा और उस शरीर में बैठ करके फल भोगा ये भी इच्छा है उसकी अभी मैं इस शरीर में हूँ मानव शरीर में मृत्यु लोग में हूँ यहां तो कर्म करूंगा और स्वर्ग आदि शरीर स्वर्ग में प्राप्त होने वाले शरीर में बैठकर भोग कर फल भोग करूंगा ऐसी इच्छा स्वर्गा हमें प्रतिष्ठा स्वर्ग आदि शरीर में स्वर्ग आदि शरीर दूसरा रह जाए तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं मैं तद भोगास्त प्राप्त है स्वर्ग आदि शरीर में रहूंगा तो वहां के भोग मुझे प्राप्त हो ही मिली जाएंगे ये सब सोच करके कर्म करता इच्छा ऐसे ऐसे करा देती है इच्छाएं होगी तो कर्म में व्यक्ति लग जाता है प्राप्त विषय काम हो व्यो मिथ्याचारे विश्रिय प्राप्त विषय कामथ्या जो प्राप्त है विषय पहले से ही प्राप्त है अभी स्वर्गादिदेहेश प्राप्त है जब ऐसी स्थिति बुद्धि किसी की हो जाए स्वर्ग आदि शरीर में भी तो मैं भी तो हूँ धैर्य से अतिरिक्त कोई है ही नहीं तो ऐसी बुद्धि यदि हो जाए पहले से ही तो फिर स्वर्ग के लिए प्रयत्न नहीं करेगा यहाँ दूसरे समझ रहा है वहाँ दूसरा समझ रहा है मैं मनुष्य हूँ वहां देवता बनूंगा ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कर्म करेगा किंतु स्वर्ग शरीर में भी मई हूँ जैसे यहाँ मैं हूँ वहां भी मई हूँ स्वर्गामी उसमें भी मई रहता हूँ तद तो भोग आशा प्राप्त है जो स्वर्ग शरीर में मैं पहले से बैठा हूँ वहां के भोग मुझे पहले से प्राप्त है ऐसी बुद्धि जिसकी हो प्राप्त विशेष का हो और जो पहले से वस्तु मिला हो उसके लिए कामनाएं नहीं होती व्यर्थ है इच्छा करना व्यर्थ है, है, सारे, सारे है मान जिन जिनकी इच्छाएं होती थी जिस शरीर में जाकर के उसकी पूर्ति होनी थी उस शरीर में भी मैं हूँ मेरे से अतिरिक्त को कोई हाई ऐसी वृद्धि हो जाए तो इच्छाएं समाप्त होगी कोई आत्म रूप से पहुंच जाएंगे तो सारे शरीर में अपने को देखेंगे आप फिर तत्त लोक प्राप्ति की जन प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी आपकी कामनाएं नष्ट करने के लिए आत्माभाव में जाना होगा आत्माभाव में पहुंचेंगे तो सभी शरीरों में आ, आप अपने को ही देखेंगे जब जो जिस यहां पर यज्ञ आदि करके स्वर्ग जा करके देवता शरीर में भोग करना था देवता शरीर में भी अभी से आपको अपनी स्वयं बुद्धि हो जाए फिर उसके लिए यज्ञ नहीं करेंगे आप कहा इच्छा ही नहीं होगी प्राप्त विषय इच्छा नहीं होती अप्राप्त हो और इष्ट हो उसकी इच्छा होती है अपने से भिन्न न हो अपरा वस्तु हो इष्ट हो उसकी इच्छा होती है तो सभी शरीरों में जब अपने को ही मान लेता है मेरे से अतिरिक्त तो कुछ नहीं समझेगा तो फिर सब विषय प्राप्त ही हो गए उसको स्थिति में फिर इच्छा नहीं करता सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है कहा विद्या चास हो और वो इच्छा मित्ती विचारेड़ा विशेष इस प्रकार के विचार करके नष्ट हो जाती सब इच्छाएं जब उसी काल में अमर अपने को अमर रूप में पाता है ये कहा काश्रय आत्मा मतम यदि वैशेषिक इच्छा के बाहि आत्मा है ऐसा मानते नहीं आई आयदी वैशेषिक दी माने इच्छा एक गुण है आत्मा के जो चौदह गुणों में एक गुण है इच्छा भी गुण है वो आत्मा का गुण मानते हैं आत्मा का धर्म मानते हैं किन्तु उसके मत का खंडन कर दिया आश्रय उसके आनंद नहीं देना चाहिए करके कहा, कहा। काम संकल्प इत्यादि का बुद्धि ही कामना आश्रय कामानाम आश्रय बुद्धि कामा माने अंतकरणी इच्छाओं के आश्रय है ना आत्मा आत्मा नहीं क्यों काम संकल्प इत्यादि श्रुति है वृद्धाणी श्रुति है सब अंत करणी है कर मनी है ऐसा कहा हुआ है इत्यादि कहा आगे दूसरे मंत्र भी इसी के पुष्टि करने वाला मंत्र है आगे मंत्र है यदा सर्वे सर्वे भवति यदा प्रभद्रथमृत प्रं अथमुृतुशनम प्रविद्यंते हृदय से यह ग्रंथय जितने भी ग्रंथिया गांठ पड़ी है जो तारात में है हृदय माने हृदय में हमारे अंतकरण में ऐसी गांठ पड़ा है तारात तालात्मे आत्मा का और अनात्मा का जो ग्रंथि पड़ी हुई है गांठ अनात्मा में आत्मबुद्धि होना आत्मा में अनात्म होना ऐसे दिख रहा है पहले धर्मी अध्यास होगा फिर धर्माध्यास होगा चेतन चैतन्य शरीर में लाता है और शरीर का मरते तो चेतन में ले जाता है मैं मरने वाला हूं ऐसा बोलता है इसी को ग्रंथी बोलते हैं गांठ बोलते हैं जड़ और चेतन के ग्रंथी इसको तादाद में कहते हैं जिस अवस्था में हृदय में पड़े हुए जितने गांठ है ये मेरा है मैं हूं जितने भी बना हुआ है ये गांठ जितनी बनी हुई है प्रवृद्ध विशेष रूप से भेदन हो जाते छिन्न भिन्न हो जाते नष्ट हो जाते और कब होंगे इस शरीर से अपने को जब अलग कर पाएगा व्यक्ति विचार से उसी काल में शरीर के धर्म अपने में लाएगा नहीं जब ये में जो बोलते हैं अध्यास जो बोलते हैं समाप्त हो जाएगा समाप्त होगा यदा जिस अवस्था में हृदय यह, यह, यह इसी शरीर में हृदय या ग्रंथया सर्वे प्रवृत्ति सबके सब काट सब नष्ट हो जाते हैं जो तादाद में, जड़ और चेतन के तादात में पड़ा हुआ है वो समाप्त तो हो जाते हैं अथवा है। अलग हो सके विचार से फिर ये हृदय में गांठ समाप्त हो जाए तादाद में समाप्त हो जाएगा शरीर आदि के साथ मई मई मई शरीर में और किसी में मेरा ये बुद्धि समाप्त हो जाए मेरी मई मेरे बुद्धि समाप्त होने पर था अमृत होती अमृत अमर हो जाता है एतावध ही बस इतना ही उपदेश है उपदेश इतना ही उपदेश है बस जिस काल में जड़ चेतन के गांठ को अलग कर सके व्यक्ति अलग अलग कर सके चेतन को जड़ से अलग बना सके अपना स्वरूप को इसे अलग कर सके बस उसी काल में अमर अमरत्व का अनुभव करता है इतना ही उपदेश है अनुशासन मन उपदेश कितना है है ऐसा कहा? ठीक काम इतना ही उप कहाविप्तेमृत चिन्ह पूर्व मंत्र में कहा था, जब मन की इच्छाएं समाप्त तो हो जाए जब उसी काल में अमर होता है कहा था कहते हैं मन की इच्छाएं तो सुसुक्ति अवस्था में भी समाप्त हो जाते हैं उस काल में अपने को अमर थोड़ी प्राप्त करता है इच्छाएं समाप्त हो जाती है में कोई इच्छाएं नहीं रहती ये जागृत सुप्र में इच्छाएं होती है काम प्रविलय से सुसुप्ते अवस्था में भी तो है काम का किंतु अमृतत्व तो नहीं हुआ तुरंत दो मिनट के बाद में जागृत में आके परेशान होना है मृतत्व का अनुभव करना है काम प्रविलय से सुसुप्ते विभाव अवस्था में होने से अमृतत्व चिन्हत्व न भवती काम का प्रलय प्रविलय होना माने इच्छा समाप्त होना अमृतत्व को चिन्ह नहीं होता इससे सिद्ध नहीं हो सकता कि अमृत तो मिल जाए अमरत तो मिल जाए ये शंका आ गई महत्व इसीलिए शंका करते हैं कदाको न कामाना मूल तो विनाश सुसुप्ति में मूल सहित विनाश नहीं हुआ है अविद्या रह जाती है इच्छाओं का जो जड़ है कौन है अविद्या अविद्या सहित नाश कब होगा सुसुक्ति में तो काम तो नष्ट हो जाते हैं किंतु तो उसका जड़ रह जाता बीज रह जाता क्या है अविद्या सुसुक्ति में अज्ञान है अविद्या है यही शंका है कदा आप पुनः काम आना मूल तो बिना सूसुप्ति अवस्था में मूल सहित नाश नहीं होता माना जड़ सहित नाश नहीं होता काम का इच्छाओं का। इच्छा तो कुछ देर के लिए ठंडी पड़ जाती है किंतु तो जड़ है उसका मूल है अविद्या है फिर जागरण में आए तुरंत हो जाती है कब वो अवस्था कौन सी अवस्था है यदा पुनः कदा पुनः आमाना मूल तो विना सहित उच्चते आगे उत्तर दे किस समय में संपूर्ण इच्छाओं का समापन कब होगा जड़ सहित नष्ट कब होना ये शंका होने पर उत्तर देते उच्चते दे दे उत्तर देते हैं का क्या है उत्तर तो यदा सर्वे प्रविध यह दे, ग्रंथ है कहा जितने भी गांठ है आ, शरीर साथ भी जो करके चल रहे हैं शरीर का धर्म अपने मिला करके में मरने वाला हूँ स्त्री हूँ पुरुष हूँ ऐसी मान्यता बना बैठे है जड़ शरीर जड़ है और स्वयं चेतन है उस जड़ का धर्म सारा ला करके मैं काला हूं गोरा हूं इत्यादि जो लेकर के चल रहे गांठ है सब इसी को अध्यास बोलते हैं प्रभु भाष्य इसी के ऊपर है इसी को अध्यास बोलते हैं एक दूसरे का एक दूसरे में आरोप करना जो आत्मा चेतन का जो अमरत्व तो धर्म शरीर में ला करके देखता है मैं अमर हूं सोचता है व्यक्ति शरीर को अमर समझता है अपने कभी को, मरने वाला नहीं समझता दूसरे को कहेगा यह विनाश है और इधर जब देखेगा मैं मरूंगा नहीं सोचता क्यों वो जो अमरत्व तो जो है आत्मा का है वो आत्मा के शरीर के साथ एकता करके आत्मा के जो अजत तो, अमरत्व तो, शरीर में ला करके बोलता है और शरीर का जो मरतत्व तो धर्म आत्मा में जाकर बोलता है मैं मरने वाला एक दूसरे का धर्म का आरोप करता है यशु कहते हृदय के गांठ ग्रंथी कहते हैं इसको जड़ चेतन के तादाद में बोलते हैं अध्याश बोलते हैं इसका नाम है एक आभाष्य कहते हैं यदा सर्वे प्रवृद्यंते सामान्य भेदन में प्रकृष्ट वित प्रकृष्टेन नद्यंते प्रवृत्यंत विशेष रूप से नष्ट हो जाते हैं जब जिस काल में जब इसको अलग करते हैं हम जड़ और चेतन को अलग करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे विशेष रूप से सामान्य तो अलग तो सुसुप्त में भी हो जाते हैं किंतु ऐसा नहीं विशेष रूप से यदा सर वही प्रवृद्यं थे प्रवृद्यं माने भेदम को भेद को प्राप्त होते हैं अलग अलग हो जाते हैं हाँ। जितने भी गांठ बने हुए थे मैं मेरा ये मेरा धन मेरा पुत्र मेरा संतान अमुक अमुक मैं मनुष्य हूँ अमुक हूँ जितने भी है ये गांठ ऐसा हृदय में गांठ पड़े हुए हैं उस चेतन मई को ला करके शरीर में जोड़ करके नजा ने क्या आपने ग्रंथि बना रखी है यदा सर्वे प्रवृत्न्ते मानी भेदम उपयां जो भेद को प्राप्त हो जाते हैं भिन्न भिन्न हो जाते हैं विनश्यंते नष्ट हो जाते हैं गांठ जितने गांठ पड़े हुए हैं अंतकरण में हृदय मान बुद्धि में गांठ है, है उसी में गांठ है बुद्धि मानती है सब मैं मनुष्य हूं मैं अं बुद्धि की मान्यता है बुद्धि मान रही है ये गाँट है जीवता इत जीवत जीते जी जब नाश हो जाए मरने के बाद नहीं जीवता ये बा, जीते जी जीवते जीवत ग्रंथ इनको ग्रंथी का गांठ को ग्रंथि बोलते हैं संस्कृत में तो हैं ना तो क्या है ग्रंथ क्यों ग्रंथिप दृढ़ बंधन रूप जैसे गांठ से किसी को बाढ़ा जाता है बंधन मजबूत बंधन होता है रसी आदि में गांठ लगाते हैं तो मजबूत हो जाता है बंधन ठीक इसी प्रकार ये भी आत्मा का बंधन का कारण बना हुआ है मजबूत बंधन यही है शरीर आदि में मे मेरा करना यही मजबूत बंधन है एक ग्रंथिबदन रूप जैसे गांध मजबूत होता है ऋषि का गांध उसी प्रकार मजबूत बंधन स्वरूप होने से अविद्या प्रत्यय अविद्या का अविद्याजन्य ज्ञान मैं मनुष्य हूं ये विद्याजन्य ज्ञान नहीं अविद्याजन्य अज्ञान से बोलता है अविद्याजन्य ज्ञान है अविद्या प्रत्यय यहा यही गांठ है जितने भी अविद्याजन्य ज्ञान है यही ईश्वर को कहा ग्रंथी हृदय गांठ क्या है यो कैसे उसका आकार दिखाते विद्याजन्य ज्ञान कैसा होगा अज्ञान काल में क्या क्या पगला करके बोलता है कहते हैं हम इधम शरीरम यह शरीर मई ऐसा परिचय देता आपने को आत्मा का परिचय देगा हम इदम शरीरम यह मेरे मैं शरीर हूं मैं मनुष्य हूं बोलता है ना यह विद्याजन्य गांट है ज्ञान है मामा इधम धनम ये धन मेरा है इदम धनम मामा ये धन मेरा है ऐसा मानता है अविद्या के कारण और हम सुखी हम दुखी ऐसा बोलता है मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ये सब ये अविद्या अविद्याजन्य ज्ञान है ये यही गांठ है जितने भी हृदय को बुद्धि में गांठ यही है दुखी चाह अहम सुखी दुखी मैं हूं ऐसे कभी सुखी हूं बोलता है कभी दुखी हूं बोलता है और सुख दुख असल में मन के धर्म है वो आत्मा में आरोप करके बोलता है मन के धर्म को लाके मन के साथ ताजा करके बोलता है शरीर के साथ ताजा बोलता है सरीर, मैं सरीर बोलता है मम एकदम धनम वो मेरा लगाता है ये धन मेरा है ये मकान मेरा है दुकान मेरा है कहीं आम लगाएगा कहीं मामा लगाएगा यही संसार या विद्या अहमता ममता जो बोलते है यही है मई मेरा मई बोलना मेरा बोलना इत्यादि इतववादी लक्षण यही है अविद्या प्रत्यय अज्ञान जन्य ज्ञान ये जब तक अज्ञान होगा ऐसा ज्ञान रहेगा व्यक्ति को अपना स्वरूप का पहचान जब तक नहीं होता इस प्रकार का ज्ञान मैं शरीर में हूं और मैं सुखी हूं मैं दुखी हूँ ये धन बेरा है इत्यादि बहुत सारे ऐसे यही होने से लक्षण विपरीत ब्रह्मात्म ब्रह्मात्म प्रत्यय जो हाँ, उससे विपरीत ज्ञान हो गया है वेदांत आदि श्रवण के माध्यम से शास्त्र के गुरु की कृपा से उससे विपरीत ज्ञान हो गया यह यह शरीर मेरा मेरा मैं नहीं, यह धन मेरा नहीं, मैं नहीं नहीं नहीं धन सुखी दुखी ऐसा हो गया जब। तद उससे जो अविद्याजन्त ज्ञान जब पैदा होगा सचिद आत्मा स्म ऐसा ज्ञान होगा विपरीत ब्रह्मत्म प्रत्यय हम ब्रह्मस्मी ऐसा प्रत्यय मान ज्ञान होगा जब उपजनाथ ऐसे ज्ञान ऐसे वृत्ति उपलब्धि होने से जब ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होगी तो ये सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएगी गांठ जो बोला था हृदय ग्रति समाप्त हो जाएगी ब्रह्म अहम अस्मी असंसारी ऐसा ज्ञान होगा उस काल में मैं ब्रह्म हूं संसारी नहीं हूं संसरण करने वाला मनुष्य नहीं मैं ब्रह्म हूँ आत्माविधि ऐसा ज्ञान के द्वारा क्या होगा विनष्टेश अविद्यांथीसु जब अविद्या ग्रंथि के नाश होने पर ऐसे ज्ञान होगा तो अविद्या गांठ सब नष्ट हो जाएंगे हम इदम शरीरम भी नहीं बोलेगा मम इधम धनम भी नहीं बोलेगा हम सुखी हम दुखी भी नहीं बोलेगा ये सब नष्ट हो जाएंगे अविद्या ग्रंथिस अविद्या गांठ से जब नष्ट हो गया तन कामा कामूल तो और उसके वही गांठ से होने वाला जो अविद्या से होने वाले जितने भी काम थे इच्छाएं थे जड़ सहित नष्ट हो जाएंगे सुसुक्ति अवस्था में तो जड़ रह जाएंगे इच्छाएं तो सुसुक्ति में नहीं होती किंतु भूल रह जाएगा अविद्या रह जाएगी फिर जागृत में पैदा हो जाते हैं किंतु अहम ब्रह्मास्मि जब बुद्धि होगी मनुष्य बुद्धि को समाप्त करके तब ये उसके तो ब्रह्मात्म बुद्धि निवृत्तक जो काम थे सब भूल सहित नष्ट हो जाएंगे अविद्या से होने वाले जितने भी कामनाएं थे इच्छाएं थी सब नष्ट हो जाएगा अथ मृत्यो अमृदो भवती उसी काल में जो जो है अपने को अमरत्व तो का अनुभव करता है ये कहा भगवती एतावधि अंशाश्रम यही है इतना ही उपदेश है बस ज्यादा उपदेश नहीं जब आपकी हृदय ग्रंथि सब समाप्त तो हो जाए गांठ नष्ट हो जाए बस तब आप अमर भाव पहुंच जाते हैं ये उपदेश है एकतावधि एतावधि बस इतना ही एतन मात्र इतना ही मात्र उपदेश है इससे ज्यादा कोई उपदेश नहीं ना अधिकम अधिक है ही नहीं उपदेश ना अधिकम अधिक उपदेश नहीं ना अधिकम इति आशंका न अधिकम इति आशंका करते हुए अधिक है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए बस उपदेश और कोई हो ऐसा नहीं इतना उपदेश है जब हृदय के ग्रंथियां समाप्त हो जाए बस यही बात ब्रह्म भाव को आप अनुभव करेंगे ये कहा अनुशासनम अनुसिष्टि एतावधि अनुशासन मैंने अनुशासन में अनुपूर्वक सास अनुशिष्ट उदाहरण से ल्यूट प्रत्यय किया हुआ है और अनुशिष्टि में तीन प्रत्यय किया हुआ है भाव में है दोनों ही कहा अनुशासनम मान अनुशिष्टि अनुशिष्टि मान उपदेश यतावधि अनुशासन अनुशासन का अर्थात अनुशिष्टि अनुशिष्टि उपदेश इतना ही उपदेश है इससे अतिरिक्त उपदेश कोई है नहीं इतना उपदेश होता है सर्व वेदांतान यदि वाक्य से यह नहीं कि कठोपनिषद का उपदेश इतना ही मैं समझ रहा जितने भी वेदांत है उपनिषद है सबका यही यही है सारा सर्व वेदांत से वेदांत्यशेष लगा देना सर्व वेदान वेदांता नाम युशासन संपूर्ण उपनिषदों का सारांश यही है उपदेश यही है ऐसा बताया ठीक तो है समय भी हो गया ये कर ओ सहना सहो सहनो पुन सह वीक तेजस्वीना बदी तमस्तु मां विषा बै शाति शाति सहि